श्री कृष्ण लीला प्रसंग श्री कृष्ण देव की मधुर भाव साधना मधुर भाव की साधना में रत होने पर श्री राम देव के आचरण तथा उनके शारीरिक विकार इस प्रकार से जगदम्बा की सेवा पूजा संपन्न करने के पश्चात श्री कृष्ण दर्शन तथा उनको अपने वल्लभ रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से श्री रामकृष्ण देव अन्य चित्त हो श्री युगल पाद की सेवा में रथ हुए थे एवं साग्रह प्रार्थना तथा तो प्रतीक्षा में दिन व्यतीत कर रहे थे चाहे दिन हो या रात किसी भी समय उनकी हार्दिक व्याकुल प्रार्थना का विराम नहीं होता था तथा तो इस तरह दिन पक्ष महिला बीत जाने पर भी अविश्वास जनित निराशा कभी भी उपस्थित हो उन्हें अपनी प्रतीक्षा से तनिक भी विचलित नहीं कर पाती थी क्रमशः वह प्रार्थना आकुल क्रंदन में एवं वह प्रतीक्षा उन्मत्त की भांति उत्कंठा तथा चंचलता में परिणत होने के कारण उनका आहार निद्रादि विलुप्त हो चुका था और विरह का तो कहना ही क्या है अत्यंत प्रियजनों के साथ सदा सब प्रकार से सम्मिलित होने की असीम लालसा विभिन्न बाधा विघ्नों के द्वारा प्रतिरुद्ध होने पर हृदय मन का मंथन करने वाली शरीर तथा इंद्रियों को विकलित करने वाली जो अवस्था उपस्थित होती है उस प्रकार का उन्हें विरह य... था वह विरह उनमें केवल विशेष यातना के कारण स्वरूप मानसिक विकार के रूप में ही प्रकट होकर शांत नहीं हो गया था किंतु साधनकालीन पूर्वानुभूत अत्यंत दुस्सह शारीरिक ताप तथा संतप्तता के रूप में पुनः प्रादुर्भूत हुआ था श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हमने सुना है कि श्री कृष्ण विरह के प्रबल प्रभाव से उस समय उनके शरीर के रोमकूपों से समय समय पर रक्त की बूंदें टपका करती थी शरीर की ग्रंथियां भग्न प्राय तथा शिथिल दिखाई देती थी एवं हृदय की असह्य यातना से इंद्रिय वर्ग के अपने अपने कार्यों से एकदम विरत हो जाने के कारण शरीर कभी कभी मृत जैसा निश्चेष्ट तथा संज्ञा शून्य होकर पड़ा रहता था हम लोग देह के साथ नित्य संबद्ध मानव हैं एक देह के प्रति दूसरे देह के आकर्षण को ही हम प्रेम समझते हैं अथवा अत्यंत प्रयास के फलस्वरूप स्थूल देह बुद्धि से कुछ ऊपर उठकर देह विशेष के आश्रय से प्रकटित गुण समृष्टि के प्रति आकर्षण रूप से उसका अनुभव होने पर उसे अतीन्द्रिय प्रेम की आख्या प्रदान कर उसका यशोगान करने लगते हैं किंतु इस बात को समझने में देर नहीं लगती कि कवि कुल वंदित हम लोगों का वह अतीन्द्रिय प्रेम स्थूल देह बुद्धि तथा सुक्ष्म, भोग लालसा रहित नहीं है श्री रामकृष्ण देव के जीवन में प्रगटित यथार्थ अतिद्रिय प्रेम के साथ उसकी तुलना करने पर वह प्रेम अत्यंत तुक्ष हेय तथा निसार प्रतीत होता है भक्ति ग्रंथों के वर्णनानुसार केवल श्री राधा रानी ने ही अपने जीवन में यथार्थ अतीन्द्रिय प्रेम की पराकाष्ठा का अनुभव कर उसका पूर्ण आदर्श जगत में स्थापित किया है लज्जा घृणा भय त्याग कर लोक भय समाज भय जाति कुल, कुलशील पद मर्यादा तथा अपने देह के भोग सुख तक को पूर्णतया विस्मृत हो भगवान श्री कृष्ण के सुख में ही एकमात्र सुखानुभव करने का उनके सदृश दूसरे किसी का उल्लेख भक्तिशास्त्रों में नहीं मिलता है इसलिए शास्त्र कहता है कि श्री राधा नारायणी के कृपा कटाक्ष के बिना जगत में भगवान श्रीकृष्ण का दर्शन मिलना कदापि संभव नहीं है क्योंकि सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान श्रीकृष्ण श्री राधा रानी के प्रेम में सर्वथा आबद्ध रहकर उन्हीं के इच्छानुसार भक्तों की मनोभिलाषा को पूर्ण कर रहे हैं अतः यह स्पष्ट है कि उनके कामगंध रहित प्रेम के अनुरूप अथवा उसी प्रकार का प्रेम लाभ हुए बिना कोई कभी ईश्वर की पतिभाव से प्राप्ति तथा मधुर भाव मधुर भाव के परिपूर्ण माधुर्य की उपलब्धि करने में समर्थ नहीं हो सकता। भक्ति शास्त्रों के इस कथन का यही तात्पर्य है। श्री राधा प्रेम की दिव्य महिमा मायास्पर्श वर्जित परमहंसाग्रगण्य श्री सुखदेव आदि मणिवर्ग के द्वारा पुनः पुनः कृतित होने पर भी जीवन में उसकी उपलब्धि किस प्रकार हो सकती है इस बात को भारत का जन बहुत समय तक नहीं समझ सका था गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का कथन है कि उसको समझने के निमित्त ही उसको समझाने के निमित्त ही श्री भगवान को श्री राधा रानी के साथ एक ही भूत होकर एकाधार में या एक शरीर का अवलंबन कर पुनः अवतीर्ण होना पड़ा था अतः कृष्ण बहिर्गौर रूप से प्रकटित श्री गौरांगदेव ही मधुर भाव के प्रेमारदर्श को प्रतिष्ठित करने के लिए आविर्भूत भगवान के वह अपूर्व विग्रह हैं श्री राधा रानी के शरीर तथा मन में श्री कृष्ण प्रेम से जो लक्षण प्रकट होते थे पुरुष शरीरधारी होने पर भी श्री गोरांग देव के अंदर ईश्वर प्रेम के प्राबल्य से इन लक्षणों को आविर्भूत होते देखकर कर ही वैष्णवाचार्यों ने उन्हें श्री राधा रानी कहकर निर्देश किया था अतः यह स्पष्ट है कि गौरांगदेव अतीन्द्रिय प्रेम के द्वितीय दृष्टांत स्वरूप हैं